परिणाम जिसका परिणाम होता है उसे कहते हैं परिणामी परिणाम परिणामी तो जिसका परिणाम होता है उसे कहते हैं परिणामी पुल में बनता है परिणामी स्त्रीलिंग में परिणामी परिणामी है ना तो, तो, तो परिणाम होता है किसका बुद्धि का तो परिणामी कौन होगी बुद्धि पुरुष का परिणाम नहीं होता है तो पुरुष कैसा हो गया अपरिणामी नहीं और पुरुष के लिए भी यहाँ क्या शक्त हैं भोक्ति शक्ति शक्ति स्त्री ले गया इसलिए आप लगाया और आपक्रमण आप उसका अर्थ हो जाएगा प्रति संक्रमण रही रहित अर्थात संचरण रहित क्रिया रहते तो पुरुष में कोई क्रिया नहीं होती है तो उसको लगाएंगे अवरणामी तथा प्रति संक्रमण रहित भोग शक्ति अभरणामी तथा प्रति रही थे कौन सी बुद्ध की शक्ति परिणामी नहीं अर्थ है परिणामी अर्थ कौन है बुद्धि परिणामी अर्थ बुद्धि में प्रति संक्रमित जैसे हो करके प्रति संक्रमित जैसे हो करके मतलब संबंधित जैसे होकर के वास्तव में तो वो वो तो क्या होगा प्रति संक्रांत नहीं होती है तो इसलिए क्या बोला प्रति संक्रमित जैसी होकर या संबद्ध जैसे होकर कितने संबद्ध होकर के बुद्धि में कौन संपर्क होगी भुक्ति शक्ति अपर्णामिन तथा प्रति संक्रमण दो विशेषण है अपर्णामिनी और हाँ अपर्णामिन और बुद्धि देखो बुद्धि का क्या होता है प्रति संक्रमण मतलब बुद्धि का संचरण होता है बुद्धि जिस देश में जाती है बुद्धि जिसे देश में जाती है तो बुद्धि कैसी हो गयी प्रति संक्रमा बुद्धि हो गयी प्रति संक्रमा हो गयी अच्छा क्योंकि जिससे में जाती है और फिर विषय के आकार में उसका परिणाम होता है इसके परिणाम परना, परिणाम नहीं कर दिया उसको और तो पुरुष कहीं जाएगा नहीं भी वो है तो इसलिए उसको आप्रतिक संक्रमण कहा और जिसके आकार परिणाम नहीं होगा इसे अपरणाम कर दिया आप्रतिसंक्रमण रहते हैं वो पी सकती परिणामी अर्थबुद्धि में सत्य संक्रांत जैसा होगा या परिणामी अर्थबुद्धि में संबंध जैसे होकर बुद्धि की वृद्धि में प्रतिबिंबित होता है है ना क्या है यहाँ पर सदवृत्ति पद की बुद्धि की वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है कौन प्रतिबिंबित होता है है ना नुद्धि में संबंधित का होकर संबंधित जैसा होकर बुद्धि की वृत्ति में प्रतिबिम्बित होता है लग गया तो अब ध्यान देना तो बुद्धि की वृत्ति में कौन प्रतिबिम्बित होता है अब क्या है कि इससे जो है ना जो बुद्धि की बुद्धि है ना वो बोलते पहले तो ध्यान देना कि बुद्धि के साथ पुरुष का संबंध है इसलिए वो चेतन होती है और जब विषय भी इसमें बुद्धि जाती है इंद्रियों के द्वारा तो जब विषय के आकार की होती है ना बुद्धिवृत्ति तो उसमें पुरुष भी प्रतिबंधित हो जाता है कौन तब हो जाता है तो हम की कार वहाँ के मुसार के प्रतिब्वंबित होती क्या है यह क्या है ना प्रति बताया था ना उसने है चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है तो जल में जो क्रिया होती है प्रतीक होगी प्रतिबंधी में जो कुछ भी है ना वो किसमें प्रतीक होगा पुरुष में कुछ और तो जो घटाकार वृत्ति तो ही घट ज्ञान तो है घटाकार वृत्ति किसकी भी बुद्धि की तो घटाकार वृत्ति ही घट ज्ञान है तो ये घट ज्ञान कितने बुद्धि में और उसमें प्रतिबिंबित पुरुष है तो घट ज्ञान किसमें तो क्या होगा घट ज्ञान मान घट ज्ञान मान तो ऐसी होती है <coughs> तो इस तरह से प्रतिबिंबित पुरुष क्या है इच्छुक कहते हैं कि जो बुद्धि तो ये प्रतिबिंबित समझ गया संबंधित तो पहले ही पुरुष है नहीं तो वो क्या है कि बुद्धि बिसेरे से आ नहीं सकती अभी पेटीन दिख रही है यहाँ पे अभी क्या है की भिक्षु के अनुसार क्या होता है कि विषय के आकार से आकारी कि जो आकार बुद्धि है है ना विषय के आकार से आसारिक जो बुद्धि है उसका पेटीन फिर जिसमें पड़ जायेगा दूसरा प्रतिबंध तो अब क्या है कि जब वो जैसे तो फिर उसमें प्रतिबंध पड़ जाएगा तो प्रश्न पढ़ने से क्या है कि जो घट ज्ञान बुद्धि में है वो किसने ठीक होगा किसने होगा ये नहीं कहेंगे होता है संभव है कै तो कैसे बुद्धि उपाधि कार्य नहीं है बुद्धि ना हो तो वो भी नहीं है तो ऐसा है तो ये बुद्धि की बुद्धि में बिंबित होता है कौन सा बिंबित होता है पुरुष अनुभव में आना चाहिए अभी <coughs> <coughs> <coughs> तस्या प्राप्तचैतन्योपग्रहस्वूपया बुद्धिवृत्तेमात्राया बुद्धिवृत्ति अवशिषा या वृत्ति है नाचन्योपग्रह स्वूप चैतन्य है नव करते का तो चेतन में चेतन पुरुष है यहाँ चेतना क्या है तो चेतन ही चैतन्य है की चेतन पुरुष के प्रतिबिंब ग्रहण थे प्रतिबिंब तो चेतन पुरुष के प्रतिबिंब के द्वारा प्राप्त हुए अपनी स्वरूप वाली चेतन पुरुष के प्रतिबिंब से अपने रूप को प्राप्त करने वाली यदि चेतन पुरुष का हो में चेतन प्रतिन पुरुषि का संबंध ना हो तो बुद्धि कुछ कर सकती है तो बुद्धि अपने रूप को कब कर प्राप्त करती है जब चेतन पुरुष का उसमें है नहीं तो अपने रूप में नहीं रह सकती है चेतन के संबंध के बिना ऐसा चेतन के संबंध के बिना चेतन अपने रूप में नहीं रह सकते हैं जो बुद्धि का कार्य है वो कुछ नहीं रह सकती है अपने रूप से ध्यान देंगे चेतन के प्रति केतन के केतन के, के प्रतिबिंब से अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाली दस्य बुद्धि वृत्ति है उस बुद्धि की वृत्ति का केतन के प्रतिबिंब से अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाली को बुद्धि की वृत्ति अच्छा यहाँ स्वरूप को प्राप्त करने वाली बुद्धि की वृत्ति बताया बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धि की हाँ मतलब जो बुद्धि की वृत्ति जो हो गई है ना घटाकार की जो वृत्ति है ना तो ये ये ये जो बुद्धि की वृत्ति का स्वरूप किसके कारण हुआ है पुरुष के प्रतिबिंब के कारण है तो इसका मतलब पहले हमेशा जो बुद्धि में पुरुष प्रतिबिम्बित रहता है इसका मतलब हुआ और जब वित्त देश में जाता है तो वहाँ भी प्रतिबिंबित हो जाता है यही मानना पड़ेगा कि चेतन के प्रतिबिंब ऐसी अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाली उस वृत्ति का अनुकरण मात्र करने से अनुकरण मात्र अनुकरण मात्र करने से अनुकरण करने का मतलब है वो अपने में मानना घट बुद्धि में, में, में है तो अपने में मानना घट बुद्धि में है तो अपने में मानना शुद्ध बुद्धि में है तो अपने में मानना तो चैतन्य गुरु के प्रति ग्रहण से अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाली उस बुद्धि व्यक्ति का अनुकरण मात्र करने से बुद्धि वृत्ति अविशिष्टता ही ज्ञान वृत्ति आकर बुद्धिवृत्ति से अभिन्न बुद्धिवृत्ति से अविशिष्टा का अभिन्न बुद्धि वृत्ति से अभिन्न मान ज्ञान कहा जाता है ज्ञान वृत्ति है ना ज्ञान वृत्ति मतलब अनुभविहाने वाला ज्ञान अनुभव में आने वाला ज्ञान क्या है तो बुद्धि की वृत्ति है बुद्धि की वृत्ति जैसे घट ज्ञान बुद्धि की वृत्ति है तो घट ज्ञान वा नाम है ना तो बुद्धिवृत्ति से अभिन्न अनुभूमान ज्ञान कहा जाता है का प्रयोग से अभिन्न ही मान मान ज्ञान ज्ञान कहा कहा जाता है। कहा जाता है है क्या उत्तम गया है नातालम न चा विवरण ग्रीण नैवाम गुहाम निहित ब्रह्म शास्त्र बुद्धिवृत्ति अविशिष्ट कमयोग निशम शास्व ब्रम निभा जिसमें शाश्वत यहाँ प्रसंगानुसार द्रम्य अर्थ है आत्मा पुरुष चेतन है मतलब जिसमें नित्वत चेतन निहित है जिसमें शाश्वत पुरुष निहित है सदा रहने वाले को क्या कहते हैं शाश्वत अर्थात नित्य तो जिसमें नित्य चेतन पुरुष निहित है मतलब स्थित है जिसमें नित्य चेतन पुरुष स्थित है तो जब उस चेतन को तो उसका साक्षात्कार करना है चेतन आत्मा का साक्षात्कार करना है तो जिसमें नीत है वो कौन सी जगह है कि वहाँ जाए तो बताते हैं पाताल पातालना वो जगह पाताल नहीं है ना जिसमें नित्य चेतन तक तो स्थित है जिसमें नित्य चेतन तक तो नीत है नीत है वह बुहा पाताल नहीं है ऐसा लगाना जिसमें नित्य चेतन तत्व नीत है वह बुहा पाताल नहीं है या गिरी गिरिमाम विवरम ना और पर्वतों की, कंदरा, की? कंदरा।, कंदरा नहीं है पर्वतों की कंदरा नहीं है कि पर्वत की कंदरा में बैठने से मिल जाएगा ऐसा नहीं है नहीं हुआ अंधकार वो अंधकार नहीं है हैं अंधकार नहीं है जी अंधकार में मिल जाएगा उधर ही राम कुछ है ना इस समुद्र का अंतल नहीं है मतलब समुद्र का आंतरिक भाग भी नहीं है तो वहां रुकी लगाने से मिल जाएगा समुद्र के अंदर गो खोज लो हिमालय की गुफा में खोज लोल में ऐसा उदधी नाम कुछ है ना मतलब उदड़ी नाम का है यहाँ पर सागरों समुद्रा नाम की समुद्रों की वो अंदर आंतरिक भाग नहीं है तो वो है क्या वो तो कहते तो हैं कविया कविया का अर्थ है की विद्वान बुद्धि में अभिशिष्टता ये दिये अंत्य बुद्धिवृत्ति से अभिन्न क्या सो जाएगा बुद्धिवृत्ति से अभिन्न उस गुहा को कहते हैं मतलब जो अपनी बुद्धि की वृत्ति है ना उससे अभिन उस गुहा को कहते हैं पुरुष तत्व जिसमें निहित है जिस नहीं वो क्या अपनी है अपनी बुद्धि की वृत्ति है मतलब वो आत्माकार बुद्धि की वृत्ति में ही उसको खोजो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है ये मतलब है आत्माकार बुद्धि की वृत्ति में खोजो मतलब आत्माकार अपनी बुद्धि को करो वही मिल जाएगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा है नोज लो ये अब आत्माकार बुद्धि की वृत्ति का प्रयास करना चाहिए साधना करनी चाहिए और उसके लिए अगर तो ये, ये बता दिया लग गया जिसमें नित्य पुरुष है वह गुहा जिसमें नित्य पुरुष नीत है वह पास नहीं है पर्वतों की कंदरा नहीं है अंधकार नहीं है समुद्र का आंतरिक भाग नहीं है बल्कि विद्वान उसे बुद्धि वृत्ति से अभिन्न उस गुहा को बुद्धि वृत्ति से अभिन्न है। है बुद्धि वृत्ति वो गुहा है गुहा समझते तो वो जिसमे वो चेतन आत्मा जिस गुफा में रहती है वो गुफा कौन है बुद्धिवृत्ति कौन है गुफा को वृत्ति वृत्ति से को से कोई तो तो गुफा है है तक तो तो मिलेगा इसलिए नहीं बोला लग गया बस की लगेगी वृत्ति से अभिन्न वो कहा इसलिए बोला वृत्ति से अभिन्न ऐसा जिसमे पुरुष तत्व नहीं है कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्या कहते हैं जिसमें प्रतिबिम्ब रूप से स्थित है ऐसा भी ऐसे कर सकते हैं लेकिन जो हमने बताया वो ठीक है पहले से प्रतिबिम्ब रूप से तो जिसमें ऐसे वो केतनात्मा जीत है स्थित है आगे सूत्र देखेंगे दृष्टि दृष्टो प्रतम सिक्तम सर्वा द्रष्टा कौन होता है पुरुष और दृष्ट कौन होते हैं विषय द्रष्टा पुरुष तथा दृष्ट विषय विषय से संबद्ध चित्त सर्वा है सभी विष्णु वाला होता है सभी विषयों वाला होता है मतलब सभी विषयों के आधार का होता है सभी आकार का होता है सर्वा निश्चित है ना अफल विषय सभी विषय होते हैं विषय चित्ते चित्त के और चित्त मतलब कैसा होता है सभी के आकार का होता है कि तो सभी के आकार कैसा चित्र से भी तो संबंधित हो गया प्रति पढ़ने से और दृश्य से भी संबंधित होकर उसके आकार का होता है है ना तो भ्रष्टा से जब तब चित्र संबंधित नहीं होगा तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकता है दृष्टा से भी संबंधित है और दृश्य संबंधित होकर दृष्ट के आकार का होता है तो बताते हैं दृष्टा तथा दृश्य से संबंधित सभी के आकार का होता है देखेंगे मनो ही उपरस्तम उपरस्तम आप ये देखेंगे मन मन तो मन मंतव्य विषय से उपरक्त होता है या मन मंतव्य विषय से संबंधित होता है मन मंतव्य विषय से संबंधित होता है या कह सकते मन मंतव्य विषय से संबंधित होकर उसके आकार का हो जाता है ऐसा भी कह सकते हैं या मंतव्य विषय मंतव्यन है ना मंतव्य कौन होता है विषय मन गेह विषय से संबंधित होता है या मन गेह विषय से संबंधित होकर के उसके आकार का हो जाता है है ना मन तो कर लेना ये अस्मार्थ अर्थ नहीं है मन तो वे अर्ध से संबंधित होता है या मन तो वे अर्थ से संबंधित होकर उसके आकार का हो जाता है क्या स्वयं विषय और चित्त को स्वयं होने के कारण या चित्त का स्वयं तो होने के कारण स्वयं जैसे देखो घट ज्ञान वन अहम तो घट ज्ञान किसको प्रकाशित करता है और घट ज्ञान अहम ये ज्ञान किसको प्रकाशित करता है घट ज्ञान को प्रकाशित करता है और घट को भी प्रकाशित करता है दोनों को व्यवसाय का विषय भी अन व्यवसाय का विषय बनता है और ये उसके घट ज्ञान के आश्रय ज्ञात को भी प्रकाशित करता है घट ज्ञान वाहन ना आम इसके तीन विषय बनते हैं ना समझिए ज्ञान भी बनता है वहां इसका तो इसने बताया था योग सूत्र के आरंभ में ही की योग सिद्धांत के अनुसार जो प्रथम ज्ञान है ना आय घटा घट ज्ञान प्रमाण क्या माना था से है ना। दूसरे शास्त्रों से भिन्नतामेय शादी प्रमाण को उसने जो क्या माना है, है न अब ये इंद्रिया वृत्ति है क्या सबल जो है ना प्रमाण शब्द है उसको वृत्ति ले गई प्रमाण प्रमेय ये, हूँ मान निकलिए निकलते नित्रा है, तो है। तो बताइए योग्रा को भी मान लिया है, दूसरे कोई दर्शन निद्रा को बिस्की नहीं मानते हैं जो सोना को अच्छा लगता है अनिवार्य योग वो भी खत्म करो भाई भगवान को काना आया तो भी उसके साथ भी गड़नाई की शुरू योग आगे देखो भी अतः इसके पहले का भी अतः थे अच्छा अच्छा आता और इस कारण एक स्वीकार किया जाता है इस कारण यह स्वीकार किया जाता है ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सोटे ना हो हरिद्वार में भरत माता मंदिर के पास में एक तो नृसिंह मंदिर है नृसिंह मंदिर नाम है छोटा उनका नब्बे संग शरीर हमने दर्शन किया था वो लेटते नहीं थे कभी और ये महात्मा प्राप्ति कुटिया फेरे हुए हैं ये जी ये वहाँ लाल ये वहाँ रुकते रहे हैं। इनके साथी जगन्नाथ शास्त्री ये सब बताते हैं कि ये लोग छिप करके रात में लिखते थे क्योंकि एक तो मेरुंड का सीहार ऐसा था हम लोगों को इसे कभी नहीं थे। इतना लोगों ने पाया कि रात के समय दीवार के साथ बैठते और तो पैर थोड़े घंटा भर ऐसे लंबे कर लेंगे ऐसे इससे अधिक में उनको नहीं रात में घंटा भर से दीवार के साथ बैठे ने भी रन नहीं दिया उनको किसी ने कभी जब लेट लेते ही नहीं कभी झुक कर बैठे नहीं कभी और बहुत तो बड़े लोग ही थे वो उनका तो इधर हम हरिद्वार में रहते थे पहले चौरासी कच्चा के में तो उस समय से बुद्धि भी बच्चों को कभी दिया ये तो मालूम था कि बड़े उसको बांटना है क्यों तो वहाँ एक प्रहलाद दास रहते थे तो वो वो तो पूरे रहते थे एक बार नीचे जाते थे तो वो सुबह गंगा स्नान करने जाते थे अकेले ही जाते थे और एक घंटे के लिए नीचे करते थे बैठते थे किसी को कुछ पूछना और पूछ सकता था और डोंगरे की कथा होगी कच्ची आश्रम में सौ में तो डोंगरेज कथा में बहुत भयकर भीड़ होती थी डोंगरे जी उनके दर्शन करना चाहते थे तो कथा से तीन महीने पहले वो नीचे बैठने ही बंद कर दिया उन्होंने किसी भी उनकी वो अपने हाथ से दो दिन बनाते थे दो रोटी बनाते थे चोकर की एक रोटी बंदर को खिलाते थे एक वो खाते थे मीनू की छोटी थी सब्जी उनका आहार था दूध भी सौ ग्राम थोड़ा वो वो बड़े योगी थे उनका वो योगी रखे थे, थे। तो प्रहलाद जस बताया की उन्होंने बताया कि वो जो है लाभी तिब्बत से लामा लुट हैं वो चेकिंग जाएंगे चेकिंग से होकर के होकर इतने बजे आ जाएंगे थोड़ा उनका स्वागत करना अब इन्होंने सोचा इनका दिमाग खराब गई क्योंकि न तो कोई किसी को पड़ते थे और न ही कोई खून फान ऐसा तो बोल रहे का दिमाग खराब है उन्होंने सोचा तो था और मोबाइल वो आ गए अगले दिन पूछा आप कहाँ से चले बताया हम वहाँ से चले टी सब से देखने गए गए तो जैसा उन्होंने बोला उसी रूप से आए और जब उन्होंने कहा था तभी चले वो बताया ये तो महाराज पूरा जानते उनका वो उनको पूरा पता चलता था ध्यान में समाली में कुछ भी मतलब उनको जानकारी रहती थी लोग उनके उनते थे एक नहीं बैठे कोई घर पे फैक्ट्री में आने लग गए नहीं थी लंका में उसी तो के ऐसा उनको बहुत जान हरिद्वार के लोग सब उसे डरते थे अगल बगल वाले सब डरते थे लंबे सतम प्राणी वगैरह सब शास्त्र में थे यहाँ करके ये तो विषय प्राणी है लोग को साधक तो कोई है नहीं सब घबराते थे आसपास वाले उनको उनका जीवन ही ऐसा था कुछ मतलब नहीं और उनका आश्रम भी कैसे बना वो झाड़ी में रहते थे पहले हरिद्वार में तो वहाँ उनको नृसिंह भगवान ने कहा था कि तुम हमारी पूजा करो मंदिर बनाओ तो ये धन दीजिए न कई बार इनसे कहा बोले हम भजन करें कि मंदिर के प्रपंच में ये हमसे नहीं होगा बोले तुम बस मित्र बन जाओ तुमको कुछ नहीं करना आया नहीं आप हो जाएगा स्वीकार करने आएगी थोड़ा ऐसे कमरा रही मंदिर से था उनका बन गया सूर भगवान बोले हमको भी रखे बोले नहीं रखे कई बार कहा तो बोले उसी के अंदर रखा बुद्ध की भी पूजा की बुद्ध की मूर्ति इसके अंदर है अब देखिए एक अंगी महात्मा अब शब्द ज्ञान वाले तो बुद्ध की निंदा करते हैं रोज बुद्ध को भाई कोई विचार देखो विचार गलत होने से आदमी गलत हो यह नहीं कह सकते हैं जैसे की मान लीजिए आप जानते हैं ये चश्मे का खबर है कोई बोलता है चश्मे कबर नहीं है लेकिन वो समझ नहीं पाता लेकिन इसका मतलब यदि वो सत्यवादी है धर्म पे चलता है तो उसका पतन होगा क्या कभी की उनके अंदर जो की। और वो बहुत बुद्ध को मानते थे, थे, थे, थे प्राप्त किया वो कहते थे डॉरेक्ट प्राप्त करते थे परशुराम को बोलते थे अभी हिमालय के अमुकाम कर रहे हैं उनको पता करता था योग के मिले हमने ये बता दिया योग का पाठ है ना अभी नब्बे सन में फिर गया है उनका बहुत तो, ये भगवानदास है ना उत्तर उत्तरदाधी वाले ये भी वहाँ जाकर रुकते थे पहले देखते थे पर कोई सीख नहीं उसकी उनसे कुछ उसकी हरे रामे जैसे नाम सुना होगा जम्मू में ये आए थे उन्होंने जीवन में किसी को इच्छा नहीं ली बोले हम पूरी इच्छा नहीं तो ये अंधन कर दिए वहाँ बोले तो उन्होंने कहा तो, मर जाए तो गंगा फिर लेना अधिकारी तो नहीं है तो कौन करने होते उनके बारे में शास्त्री जगन्नाथ बताते हैं तो आगू पर बढ़ गए थे तो वहाँ वो यही सोचते थे कि की मेरी साधना नहीं होती है साधना नहीं होती है तो कोई योगी आए थे ऐसे तो स्पष्ट कर दिया शरीर का पीड़ा उनके तब खत्म हो गई लोगों ने इनकी खत्म पहले ही क्लास हाँ और योग साधना उनको बौद्ध संप्रदाय से प्राप्त हुई थी ऐसा कहते हैं बहुत योगी में से ही उनको तो ये सब उनको बहुत अनुभूति बड़ी बड़ी योगी है कल पढ़ाएंगे पाठ से लेकर हमने तो योग के विषय में है तो बताए ता। भारत माता मंदिर से लगा हुआ निष्ठी मंदिर है उनको बहुत लोग मानते भी नहीं होगी राजकी हरिद्वार में जिनकी अर्थ में अर्थनि है वो नहीं मानते थे सब आसपास वाले सब उनसे जमीन मांगे वो सबको दे दिए सबसे पुराने वही थे माता मंदिर वाले ने समन्वय कुछ ही बनाया उनकी जगह मांगा दे दिया महात्मा को क्या लेना देना चलिए इतनी ऊँची स्कीम गया वो माया बता देगा तो बहुत लोग बोले उसको बुद्धि नहीं थी मूर्खा दे दिया रखा भी नहीं थी अपने के लिए है ना साधुओं में विसई प्रणाली ज्यादा है, तो है <laughs> <laughs> वो इतने बड़े महात्मा देव चाहती है तो भारत माता पूजा बना सकते नहीं बनाया ऐसा भी लोग करते हैं छोटा सा है सिंह मंदिर वहाँ ये ब्यास जी कहते है कि वो परिवार वालों को रुकाना पसंद नहीं करते, कि करते पसंद नहीं करते कि कभी ठहरने भी लगे तो बोलते रहे आप बिल्कुल वातावरण साधकों के अनुकूल नहीं कर पाए यहाँ दृष्टि लोग हैं साधन नहीं होता है ठीक है कल पढ़ाएंगे